अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के अष्टम मंत्र का विचार आज होना है सप्तम मंत्र तथा उसके भाष्य का विचार कल संपन्न हुआ दो पांच छ और सात ये तीन मंत्र हैं इस खंडक है। शब्दांतर से तथा प्रकारांतर से उत्तम जिज्ञासु मध्यम जिज्ञासु एवं अधम जिज्ञासु को सद्यो मुक्ति का साधन उत्तम अधिकारी को ज्ञान बताने वाला पंचम मंत्र मध्यम अधिकारी को मात्र ओंकार आलंबनक वाक्यार्थ ध्यान रूप उपासना बताने वाला क्रम मुक्ति के साधन के रूप में ष्ट मंत्र था और सप्तम मंत्र है अधम अधिकारी को जो केवल ओंकार आलमन मात्र से नहीं ध्यान कर पाता वाक्यार्थ का तो सगुण ब्रह्म उपासना बताने वाला था क्रम मुक्ति के साधन के रूप में इन मंत्रों के माध्यम से द्वारा बताए गए साधनों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अधिकारी अपना लेते हैं और उत्तम अधिकारी को यहीं पर तथा मंद मध्यम अधिकारी को ब्रह्मलोक में ज्ञान हो जाता है निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से और मुक्ति रूप फल वे पाते हैं एक सद्यो मुक्ति को पाते हैं उत्तमाधिकारी और मध्यम मंदाधिकारी क्रम मुक्ति को लेकिन दोनों को भी फल मिलता है ये जन्मांतरीय भोग का हेतुभूत या जन्मांतर का हेतुभूत जो अविद्या काम कर्म है उसकी निवृत्ति सद्यो मुक्ति जिसकी होनी है उसके भी और क्रम मुक्ति जिसकी होनी है उसके भी ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले शरीर से भोगा जाने वाला जो फल है उस फल का हेतुभूत जो उसका साधन होगा उ मुक्ति की साधन होता उपासना जो बताई गई उस उपासना को छोड़ करके बाकी सब जो संचित गत कर्म और उससे उसकी उपाधि से होने वाले उपासना करते समय कर्म क्रियामान कर्म जिनको कहा जाएगा इनका क्षय होगा इसे कहा जा रहा है यही जीवन मुक्ति है इसे सप्तम मंत्र के अष्टम मंत्र के अवतरण के रूप में जो भाष्य हैं उस भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान बताते हैं अस्य ज्ञानस्य फलम इदम् अभिधीयते। इसमें अभ ज्ञान ये जो शब्द हैं यह पंचम मंत्र के द्वारा बताया गया जो उत्तम अधिकारी के लिए साधन है निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार वाक्यार्थवगति उसका भी परामर्शक है और षष्ट मंत्र तथा सप्तम मंत्र से बताई गई जो उपासनाएं हैं ओंकार आलम्बनक उपासना और सर्वज्ञत्वादि गुण से विशिष्ट सगुण ब्रह्म की उपासना इन दोनों का भी परामर्शक है परमात्म ज्ञान से यहाँ पर परमात्म ज्ञान ये शब्द ज्ञान शब्द का अर्थ केवल निर्विशेष का साक्षात्कार मात्र नहीं ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना भी होता है और परमात्मा निर्गुण भी है सगुण भी है निरुपाधिक परमात्मा निर्गुण है निर्विशेष है। सोपाधिक परमात्मा सगुण है सविशेष है इसलिए परमात्मा शब्द से दोनों ब्रह्म को लिया जाएगा निरुपाधिक ब्रह्म को भी सोपाधिक ब्रह्म को भी दोनों परमात्मा इसलिए परमात्मा शब्द का अर्थ जब निर्विशेष ब्रह्म होगा निरूपाधिक ब्रह्म होगा तो परमात्म ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा तत्वमसी वाक्यार्थावगति ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार ये परमात्म ज्ञान शब्द का अर्थ होगा और जब परमात्मा शब्द का अर्थ सोपाधिक ब्रह्म होगा सविशेष ब्रह्म होगा तो परमात्म ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा सविशेष ब्रह्म ज्ञान सविशेष ब्रह्म ज्ञान का दूसरा नाम है उपासना इसलिए परमात्म ज्ञान शब्द से उपासना को भी लिया जाएगा और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को भी लिया जाएगा और परमात्म ज्ञान शब्द से कौन सी उपासनाएं लेनी है जो क्रम मुक्ति फला उपासनाएं हैं जो यहाँ पर षठ और सप्तम मंत्र से बताई गई क्रम मुक्ति फलक उपासनाएं हैं उनको भी यहाँ परमात्म ज्ञान शब्द से लेना और पंचम मंत्र से बताया गया निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार भी लेना है परमात्म ज्ञान शब्द से अशर्वनाम परमात्मज्ञान से का विशेषण समानाधिकरण होने से इसलिए अस्य यह जो सर्वनाम है उसका स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना प्रकृत अर्थ है पंचम षष्ठ तथा सप्तम मंत्र के द्वारा बताया गया ज्ञान <coughs> सन्निहित जो ज्ञान इन तीन मंत्रों से बताया गया साधन उसका परामर्शक है अश्द इसलिए अस् परमात्मज्ञानस का अर्थ निकलेगा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार तथा सविशेष ब्रह्मोपासना का फल इदम उच्यते ईदम अभिधीयते उच्चते अभी उपसर्वपूर्वक धा धातु का अर्थ बोलना होता भाषण होता है कर्मणि प्रयोग होने से अभी दिये यानी उच्चते यह अर्थ निकलेगा तो ईदम शब्द मूल मंत्र में जो फल बताया जा रहा है उस फल का परामर्शक है बुद्धिस्त अर्थ का वक्षमान अर्थ का बुद्धिस्त अर्थ है अर्थ। बुद्धिस्त कहा जाता है बुद्धि में स्थित तो ये जो भिद्यते हृदय ग्रंथि स्थिद्यंते सर्व संशया इस मंत्र के उपदेष्टा ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या के प्रथम आचार्य हैं परमेश्वर ही उनके बुद्धि में स्थित है इस मंत्र का अर्थ और उस मंत्र का अर्थ है यहाँ पर परमात्म ज्ञान का फल जन्म मरण के हेतु हेतुभूत हृदय ग्रंथि शब्दित काम और कर्म शब्दित संचित कर्म तथा क्रियमान कर्म और संशय शब्द से बताए जाने वाले प्रमे विषयक संशय यही हैं जन्म मरण के हेतु अविद्या काम कर्म और इनकी निवृत्ति बताई जा रही है परमात्म ज्ञान से तो परमात्मा परमात्म ज्ञान का फल जन्म मरण के हेतु हेतुभूत अविद्या काम कर्म की निवृत्ति ये फल इसे इदम शब्द से लेना है इदम फल फलम इदम उच्यते में इदम शब्द से इस मंत्र के द्वारा वक्षमान जो फल है वह ज्ञान का फल है ये कहा जा रहा है तो अश् परमात्मज्ञान ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते ज्ञान शब्द टीकाकार पर शर्विशेष्रह्मज्ञान भी और सविशेष सविशेष्रह्मज्ञान भी लेना है इसे कह रहे हैं जीवन मुक्ति फलस्य अद्वैत वाक्यार्थावगमस्य क्रम मुक्ति अद्वैतवाक्यागमशक्तिल सेन इत्यर्थ अश्य परमात्मज्ञान इस इन षष्ट शब्दों का अर्थ निकलेगा जीवन मुक्ति फल है ऐसा जो अद्वैत वाक्यार्थ अवगम और क्रम मुक्ति फल है जिसका ऐसा जो उपासना रूप परमात्म ज्ञान इन दोनों का फल बताया जा रहा है ये हृदय ग्रंथि का भेदन कर्म का क्षय परमे विषयक सभी संशय की निवृत्ति ये फल बताया जा रहा है तो मूल मंत्र को देखिए पहले उच्चारण कर लें भिद्य ते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चाष्य कर मणि तस्मि दृष्टि परावरे दृष्टे सति दृष्टि ये निमित्त सप्तमी मान लो तो निमित्त सप्तमी होने से वह निमित्व यानी कारणत्व हेतु को बताएगी किसमें तो दृष्ट शब्द में बताया जाने वाला जो दर्शन है उसमें दर्शन में निमित्तत्व तो है यानी दर्शन स्वयं निमित्त हैं कारण है और उसका कार्य क्या है कार्य यानी फल बाकी तीन पादों में जो बताया जा रहा है क्रमतः हृदय ग्रंथि भेदन सौ सर्व संशय छेदन और सर्व सर्वकर्म क्षय ये है फल और इस फल का कारण है साधन है दृष्टे शब्द से बताया गया दर्शन सप्तमी उसमें कारण तो बता रही है तो दृष्टे का अर्थ है दृष्ट हो जाने पर यानि अनुभव में आने पर तो किसके अनुभव में आने पर तो तस्मिन दृष्टे तस्मिन दृष्टे और तस्मिन ये सर्वनाम हैं जो प्रकृत दिव्य पुरुष हैं उस दिव्य पुरुष का परामर्शक परमात्मा का परामर्शक तो निर्विशेष परमात्मा का भी और सविशेष परमात्मा का भी इसलिए तस्मिन शब्द का अर्थ करते हुए भास्कर भगवान बताएंगे कि सर्वज्ञ असंसारिनी ये तस्मीन का अर्थ करेंगे भाष्कर भगवान कि सर्वज्ञ इससे बताया गया सगुण परमात्मा सर्वज्ञ तो एक गुण है वो उपलक्षण है जो पूर्व मंत्र में बताए गए सर्ववित्व सर्वेश्वरत्व स्वरत्व मनोमयत्व प्राण शरीर आदि गुणों का उपलक्षण है इसलिए सर्वज्ञ का अर्थ निकलेगा सर्वज्ञवादि गुण विशिष्टे परमात्मनी और असंसारी दोनों भी असंसारी हैं परमात्मा असंसारी हैं भले ही मायादी उपाधि से युक्त हैं लेकिन उनका कभी अपने निर्विकार स्वरूप का विस्मरण उन्हें नहीं होता है किसी भी शरीर में आ जाए चाहे वे मच्छा अवतार धारण कर ले कच्छ्यप अवतार धारण कर ले या कृष्ण अवतार धारण कर ले। लेकिन मैं सड़भाव विकार रहित निर्विशेष चेतन हूँ इसकी विस्मृति परमात्मा को न तो मच्छ शरीर में न तो कच्छप शरीर में न तो राम शरीर में न तो कृष्ण शरीर में न तो नृसिंह शरीर में होती है इसलिए उनका ज्ञान नित्य है स्वरूप का विस्मरण कभी नहीं होता उपाधि वाला प्रतीत होने पर भी आगंतुक ज्ञान जिनको होता है उत्तम अधिकारी को वह आगंतुक ज्ञान होने से पहले तत्वमशादी वाक्य का साक्षात्कार होने से वाक्यर्थ का साक्षात्कार होने से पहले जो अपने आप को उपाधि के साथ तादात्म्य करके तत्धर्म से युक्त जन्माधी विकारों से युक्त सा समझते थे उनको भी जब साक्षात्कार होता है तो ये होता है कि मैं अभी निर्विकार हूँ ऐसा नहीं मैं हमेशा निर्विशेष ही हूँ निर्विकार ही हूँ इस संसार में कभी भी मेरा कोई न जन्म हुआ न मृत्यु हुई न मेरे में कोई विशेषताएं हैं निर्विशेषी ही हूँ मैं ये आगंतुक ब्रह्म साक्षात्कार से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या की निवृत्ति के पश्चात भी बोध होता है अब मैं निर्विकार हुआ ऐसा नहीं मैं हमेशा ऐसा ही हूँ ये बोध होता है तो जिसको जिसके विवेक नेत्र को अनादि अनिर्वचनीय अविद्या कभी भी आवृत्त नहीं करती क्योंकि प्रकृति का जो तमह अंश है उसका आवरण स्वभाव है ना और विक्षेप स्वभाव है रजोगुण का और परमात्मा की जो उपाधि है प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था जिसे माया कहा जाता है उसमें सत्वगुण की शुद्धि है कभी भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में न आना हमेशा रजोगुण तमोगुण का सत्वगुण के सामने अभिभूत ही रहना यत किंचित भी कार्य कर न होना ये माना जाता है सत्वगुण का शुद्धत्व शुद्ध सत्वगुण है ना और थोड़ा भी प्रभाव पड़ेगा रजोगुन या तमोगुण का सत्वगुण पर तो उतने अंश में वो अशुद्ध माना जाएगा सत्वगुण सत्वगुण में अशुद्धि है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आना और प्रभाव में आया तो फिर जितने मात्रा में प्रभाव में आएगा जिस गुण के उस गुण का कार्य उस सत्वगुण के साथ दिखेगा तमोगुण का कार्य आवरण रजोगुण का कार्य विक्षेप और सत्वगुण प्रकाशात्मक है और वो शुद्ध जितना होगा उतना जो है अधिष्ठान उसमें अभिव्यक्त रहता है अधिष्ठान का अविस्मरण रहता है और जिसके उपाधिभूत सत्व में बिल्कुल ही रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं है उसे तो कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप का विस्मरण होगा ही नहीं इसलिए सविशेष होने पर भी अपनी निर्विशेषता का कभी विस्मरण नहीं होता परमात्मा को विवेकी जपा कुसुम के सन्निधि में भी वस्तुतः स्फटिक को विवेक नेत्र से देखता है तो सफेद ही देखता है यानी कि थोड़े देर के लिए वो लाल था ऐसा विवेक नहीं कहेगा विवेक नेत्र तो दिखाएगा कि स्फटिक सफेद ही है चर्मचक्षु बताएगा चर्मचक्षु है आविद्यक दृष्टि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में सत्वगुण आ गया तो आविद्यक दृष्टि हो गई और उससे वो चर्मचु आदि लाल दिखाएंगे और जब तक आविद्यक दृष्टि रहेगी भौतिक दृष्टि रहेगी तो वो लाल ही दिखेगा फिर उसके लिए फिर तो जपा कुसुम को स्पटिक के पास में हटाने के बाद वो दिखेगा सफ़ेद उसे हटाने के बाद का मतलब उपाधि का और उपही का विवेक करना पड़ेगा तब दिखेगा तो ये कहते हैं तस्मिन यानी सर्वज्ञ परमात्मनि और वो कैसा है तो असंसारी है असंसारी है निर्विशेष तो जो उपाधि को लेकर के सर्वज्ञत्वादि विशेषता वाला है और स्वतः असंसारी है निर्विशेष हैं उसे तस्मिन शब्द से लेना और वही परावर भी है पर से लेना जो कार्य की अपेक्षा पर हैं कारण उपाधि अक्षर पुरुष गीता के पंद्रहवें अध्याय में जो उपाधि रूप दो पुरुष बताए हैं ना पुरुष की उपाधि होने कारण पुरुष के तरह पुरुष हैं एक अक्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष हैं कूटस्थो अक्षर उच्चते और कूटस्थ है माया अविद्या प्रकृति कारण कारण को वहाँ पर कूटस्थ कहा है गीता के पंद्रह अध्याय में जो अक्षरस्थ सर्वानि भूतानि कूटस्थो अक्षर, अक्षर उच्चते में कूटस्थ क्या है तो भाष्कर भगवान ने लिखा कारण उपाधि और यहाँ भी पहले आया अक्षरात परत पर तो उसमें परतः अक्षरात शब्द से लिया जाता है इसी कारण उपाधि को कठोपनिषद में जिसको अव्यक्त कहा वो अव्यक्त यानी कारण उपाधि पर शब्द से लीजिए और अवर शब्द से क्षर पुरुष को लीजिए कार्य उपाधि को लीजिए गीता के अध्याय में जो क्षर उपाधि है वो है सर्वाणी भूतानि शब्दित कार्य उपाधि उसे इस मंत्र में अवर शब्द से कहा जा रहा है तो परंच तद अवरंच इति परावरम ऐसा कर्मधारे समास हुआ पर और अवर शब्द में और फिर सप्तमी का एक वचन हुआ परावरे तो जब वेदांत के दृष्टि में स्वत सत्ताक मात्र परमात्मा ही है तो ये जो पर शब्दित कारण उपाधि अव्यक्त और अवर शब्दी तो कार्य उपाधि आकाश आदि इनकी अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है यह कार्य तथा तो कारण दोनों भी ब्रह्म में ही अध्यस्त हैं इसलिए इन दोनों को भी ब्रह्म का ही विवर्त स्वरूप कहा जाएगा जैसे रस्सी का विवर्त स्वरूप है सर्पादि ऐसे ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है ये पर शब्दित अव्यक्त कारण उपाधि अवर शब्दित कार्य उपाधि ये दोनों हैं ब्रह्म के ही स्वरूप लेकिन ये ब्रह्म के विवर्त स्वरूप है आविद्यक स्वरूप है अज्ञान से प्रतीत होने वाले स्वरूप है, जैसे सर्प रस्सी का ही आविद्यक स्वरूप है विवर्त है ना, रस्सी इस सर्प रूप से विवर्तित हुई का मतलब सर्प रूप से भास रही है भ्रांति से नहीं तो वहाँ कोई सर्प नाम की रस्सी से अलग वस्तु है नहीं रस्सी ही रस्सी के अज्ञान से सर्प रूप से प्रतीत हो रही है ऐसे ब्रह्म ही ब्रह्म के अज्ञान से अज्ञान रूप से तथा अज्ञान के कार्य आकाशादि रूप से प्रतीत हो रहा है अज्ञान स्वयं भी ब्रह्म में विवर्तित है कारणात्म अनादित्व रूप प्रकृति की कल्पना है ब्रह्म में ब्रह्म में कल्पित पदार्थ दो प्रकार के हैं अनादि अनादिशादि अनादित्व रूपे न कल्पित है ब्रह्म में अक्षर उपाधि अव्यक्त अव्याकृत ये अनादि रूप से ब्रह्म में उसकी कल्पना है यानी ब्रह्म अनादि अविद्या रूप से भी विवर्तित है और उसके परिणाम आकाशादि रूप से भी ब्रह्म ही विवर्तित हो रहा है कारणात्मना कार्यात्मना इसलिए तस्म शब्द से ग्राह्य जो परमात्मा उससे अलग वेदांत में न कारण उपाधि है न कार्य उपाधि है अलग होगी तो फिर द्वैत होगा और अद्वैत में तो मात्र परमात्मा ही परमात्मा है खलु खलदम ब्रह्म है इदम सर्व कार्य कार्यकारणात्मक जगत ओ ब्रह्म ब्रह्म ही है सारा का सारा ब्रह्म ही इस रूप से विवर्तित हो रहा है इसलिए परावर शब्द से पर यानी कारणत्व रूपेण तथा रूपेन आवरवेण कार्यात्मना प्रतीत हो रहा है व्यवहार अवस्था में जो वह तस् शब्द से ग्राह्य परमात्मा ही है और उस परमात्मा का दृष्टे सती जिसका ये कार्यकारणात्मक जगत विवर्त हैं और जो स्वतः निर्विशेष हैं वह परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव होने पर दृष्टे सती का निकलेगा तस्मिन परावरे दृष्टे सति कारणात्मना तथा कार्यात्मना जो विवर्तित हुआ वह सर्वज्ञ असंसारी परमात्मा मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार होने पर ये साक्षात्कार है कारण और अरे कारण आ जाए तो क्या होगा तो बताया जा रहा है भिद्य ते इत्यादि से उसका फल चतुर्थ पाद में कारण को बताया गया तो पराबर शब्द का अर्थ कार्य कारण रूप से जो विवर्त स्वरूप है ब्रह्म का वो बताया गया भाष्य में भस्कर भगवान ऐसा ही बताएंगे और एक व्याख्या ये भी करते हैं लोग <coughs> टीकाकारों ने कि है अन्य अन्य टीकाकारों ने कि पर यानी ब्रह्मा जी हा हम वेष्टि जीवों की अपेक्षा पर हैं समष्टि जो उपाधि वाले ब्रह्मा जी वो है पर और वह पर भी अवर हैं जिनके दृष्टि में तो परोपी अवरह है तो परत्वेन रूपेन प्रतियमान जो ब्रह्मा जी वो भी अवर हैं जिसके दृष्टि में जिनके सामने वो हैं परावर तो वो हो जाएगा कारण ब्रह्मा उपाश्य सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व आदि गुण से युक्त जो हिरण्यगर्भ का भी नियामक है शासक है वह परावर शब्द का अर्थ निकलेगा जब पर शब्द से ब्रह्मा जी को लेंगे और वो भी हैं अवर जिससे अवर यानी निकृष्ट शास्य होता है निकृष्ट शासक होता है उत्कृष्ट तो ब्रह्मा जी भी अवर यानी निकृष्ट हैं शास्य होने से जिनके सामने वो हैं परावर सर्वज्ञ सर्ववित सर्वेश्वर सगुण ब्रह्मा और उनकी उपासना पूरी हो जाए अंग्र उपासना तब ये सब होता है यह अर्थ निकलेगा और पर शब्द से जब अक्षर उपाधिक कारण ब्रह्म को लेंगे तो वह कारण ब्रह्म भी अवर है जिसके दृष्टि में वो है परावर वो है निर्विशेष जो उपाधि है माया वह भी तो श्या है मायापति की इसलिए उस उपाधि से विनिर्मुक्त जो है निर्विशेष वह परावर है और उसका दृष्टि सत्यने साक्षात्कार होने पर ये भी पर शब्द का अर्थ निकलता है लेकिन यहाँ भाष्कर भगवान ने जो अर्थ बताया कार्यात्मना कारणात्मना विवर्तित परमात्मा यह अर्थ निकला तो पहले पाद का अर्थ देखिए अभी चतुर्थ पाद का अर्थ हुआ ना कि तस्मिन परावरे दृष्टि सती ये कारण हुआ ये कारण किसी के चित्त में आ जाए वो परावर सर्वज्ञअ असंसारी परमात्मा का साक्षात्कार रूप कारण जिसके चित्त में आ जाए साक्षात्कार तो चित्त का धर्म है ना, तो क्या होगा तो कहते हैं हृदय ग्रंथि भिद्यते धयथ शब्द का वासना प्रचय अविद्या जनित वासना प्रचय का दूसरा नाम है कामनाएं काम ओ अविद्या शब्द शब्दशैली कार्य अविद्या अविद्यास मम अध्यास अविद्या है अध्यास भाष्य में भाषकर भगवान ने इसे भी अविद्या कहा अविद्या का कार्य होने से अध्यास भी अविद्या है अविद्या है ना सोने का कार्य अंगूठी भी जैसा सोना है ऐसे अविद्या का कार्य अध्यास भी अविद्या है <coughs> और उससे जनी तो है कामना यदि अध्यास न हो तो कोई इच्छा नहीं होगी शरीरादि में अहम अध्यास शरीरादि संबंधी में मम ममाभ्यास मूलक ही सभी कामनाएं हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है अविद्या शब्दित अध्यास जनित कामनाओं को यही हृदय ग्रंथी है हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ है कामनाए वो कौन सी कामनाएं तो अविद्यामूलक कामनाएं मूलक यानी अध्यास मूलक कामनाएं वही कामनाएं हैं इच्छाएं मूलक इच्छाएं कामना, है। कामना, है, है, इच्छा है। इच्छा है, कामना कहलाती हैं और वो बनती है जन्म मरण की हेतु ये इच्छाएं जन्म मरण का कारण है तो अविद्या अविद्यामूलक ये जो इच्छाएं वो हृदय ग्रंथ है उनका भेदन होता है यानी विनाश होता है कब दृष्टि सती तो सर्वज्ञ असंसारी परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर तो परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार का अर्थ है परमात्मा मैं हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय परमात्मा से अपने आप को किंचित भी भिन्न न समझना परमात्मा मैं हूँ यह दृढ़ निश्चय जिसका है हाँ। तो फिर परमात्मा के अंदर तो कोई कामनाएं होती नहीं है परमात्मा तो आप्तकाम है निष्काम है और वह आपकाम निष्काम परमात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव जिसे हो रहा है उसे अध्यास मूलक जो कामनाएं हैं वे नहीं होगी उनका उच्चेद होगा अध्यास के चले जाने से कारण के नाश से कार्य का नाश वो माना जाता है अत्यंतिक निवृत्ति तो कामना की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी अध्यास वेष्टि कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान निवृत्त हो जाने के कारण उसके अंदर उस अध्यास मूलक वेष्टि अध्यास मूलक कोई भी कामनाएं नहीं रहेगी ये कामना कक्ष का आत्यंतिक उच्छेद ये विद्यते हृदय ग्रंथी शब्द से बताया गया परमात्म ज्ञान का फल अरे अध्यास मूलक कामनाएं जब तक रहेगी तो जन्म होगा मृत्यु होगी जन्म मरण यही संसार है वो संसार बना रहेगा तो ये हृदय ग्रंथि है संसार का कारण उसका भेदन यानी विनाश यह परमात्म ज्ञान का फल है ये बताया गया संसार हेतु हृदय ग्रंथि का नाश और सर्व संशया छिद्यंते तो सर्व संशय यहाँ पर लेना प्रमेय विषयक सर्व संशय जो दो प्रकार के संशय होते हैं ना प्रमाण विषयक और प्रमेय विषयक तो प्रमाण विषयक संशय और विपर्य संशय को विपर्यय का भी उपलक्षण समझना विपर्यय कहते विपरीत निश्चय को विपरीत निश्चय यानी भ्रांति प्र, प्र, प्रमाण विषयक और संशय भ्रांति तथा संशय ये दोनों तो निवृत्त होते हैं प्रमाण विषयक श्रवण से ही निवृत्त हो जाएंगे और प्रमेय विषयक बने रहते हैं वो जो प्रमेय विषयक संशय विपर्य हैं उनका अत्यंतिक उच्छेद तस्मिन् दृष्टे परावरे छिद्यंते सर्व संशया तो प्रमेय विषयक सारे संशय समूल उच्छिन्न हो जाते हैं यानी विनष्ट हो जाते हैं उनका नाश हो जाता है परमात्मा का आत्मरूप से जिसको साक्षात्कार होता है उसके अंतकरणस्थ प्रमेयक संशय प्रमे विषयक की का आत्यंतिक उच्छेद ये परमात्म ज्ञान का फल है और चतुर्थ पा तृतीय पाद में कहते हैं अस्य कर्माणि क्षीयते तो अ ये सरो नाम हैं जिस परमात्म ज्ञान से जिसका हृदय ग्रंथि भेदन हुआ प्रमे विषयक सर्व संशय छेदन हुआ उसका परामर्शक है अस्य शब्द तो रधे में से जिसके कामना निकल गई और जिसके चित्त में प्रमे विषय कोई संशय नहीं रहा ऐसे ज्ञानी किए ज्ञानी के जो कर्म हैं वो क्षीनते वो क्षीण हो जाते हैं जो ज्ञान से पहले किए हुए कर्म हैं और अभी तक जिनका पूर्व में हुए जन्मों में फलों फलोपभोग नहीं हुआ करके ऐसे ही संचित में पड़े हुए हैं उन्हें संचित कर्म कहा जाता है वे संचित कर्म अनेकों जन्मों से किए हुए असंख्य कर्म हैं संचित में जिनका पूर्व जन्मों में फल भोग लिया वे तो समाप्त हो गए भोग करके लेकिन जिनको हमने किया है लेकिन फल भोगा नहीं है ऐसे कर्म संचित कर्म कहलाते हैं उनको भी कर्माणी शब्द से लेना और इस जन्म में जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों को भी लेना जिनको क्रियमाण कहा जाता है और इस जन्म में भी ज्ञान होने से पहले किए गए कर्म और ज्ञान के बाद भी प्रारब्ध अवशिष्ट रहेगा तो उपाधि से होने वाले जो कर्म हैं तो इस जन्म में अभी ज्ञान से पहले जितने हुए हैं वे तो क्षीणते, नष्ट हो जाते हैं और जो ज्ञानोत्तर काल में होने वाले हैं शरीरपात होने तक उनका अश्लेष अलेप जो भविष्य में होने वाले हैं उनका तो होगा अलेप और संचित कर्म तथा इस जन्म में भी ज्ञान के पहले हुए कर्मों का क्षय, विनाश विनाश के प्रति विनाश तो एक ध्वंस है ना और ध्वंस विद्यमान अर्थ का होता है ध्वंसम प्रति प्रतियोगिन् कारणत्व ऐसा एक तार्किकों का नियम है कि जो धोंसा भाव है धोंसा भाव यानी विनाश उसका कारण होता है उसका प्रतियोगी प्रतियोगी कहते हैं जिसका नाश होना है वह तो जिसका नाश होना है वह विद्यमान होना चाहिए तब तो नाश हो पाएगा वंध्यापुत्र का कोई वध नहीं कर सकता नाश नहीं कर सकता क्योंकि वो ही नहीं आकाश के पुष्प को कोई नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ही नहीं मनुष्य के शिंग कोई उखाड़ नहीं सकता क्योंकि वह है ही नहीं तो जो है उसका नाश होता है यहां क्षय बताया जा रहा ना क्षय यानी विनाश तो क्षय किसका होगा तो ज्ञान के पहले जो विद्यमान है उन्हीं का नाश यानी क्षय ज्ञान कर पाएगा तो संचित कर्मा और इस जन्म में ज्ञान होने से पहले तक जो कर्म किए हैं ये माने जाएंगे विद्यमान कर्म जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय और प्रारब्ध भी हैं एक वो भी तो विद्यमान है जो अभी तक भोग लिया ज्ञान के पहले तक वो तो समाप्त हो गया भोग करके लेकिन अभी ज्ञान उत्तर अभी भी है और ज्ञान उत्तर में भी भोगना है उस प्रारब्ध को तो विद्यमान होने पर भी ज्ञान समाप्त नहीं कर पाएगा इसलिए भाष्कर भगवान लिखेंगे कि प्रारब्ध को छोड़कर के बाकी ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जो संचित तथा इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति के पहले तक हुए कर्म उन्हें आप यहाँ पर कर्माणी शब्द से लीजिए और उपलक्षण विदया फिर ज्ञानोत्तर काल में होने वाले जो कर्म हैं उनको भी लेकर के क्षीयंते को उपलक्षण मानना पड़ेगा विश्लेष का भी तो जो ज्ञानोत्तर होने वाले हैं भविष्य में जैसे जैसे होते जाएंगे लेकिन वे बुद्धि से चिपकेंगे नहीं संस्लिष्ट नहीं होंगे वो होने पर भी उपाधि के द्वारा वे करते समय जिन कर्मों को करते समय भी कर्तृत्व अभिमान तथा संधि उन कर्मों के फल की अभिसंधि से रहित होकर के किए जा रहे हैं तो उनका फल भोगना नहीं पड़ता और जिन कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता उनका संश्लेष भी बुद्धि में नहीं होता यानी अदृष्ट नहीं बनता संश्लेष होना है धर्मात्मक पुण्यात्मक या पापात्मक अदृष्ट बनना अपूर्व बनना वह अपूर्व बन करके बुद्धि में संश्लिष्ट नहीं होंगे ज्ञानोत्तरकालीन जब तक प्रारब्ध है तब तक होने वाले जो व्यापार उन व्यापारों का पुण्यात्मक या पापात्मक अपूर्व ज्ञानी के बुद्धि से संस्लिष्ट नहीं होगा ये भी क्षीयंत्य शब्द से लेना है उपलक्षण विदया इसलिए कर्माणी शब्द से संचित कर्म प्रारब्ध से अतिरिक्त और इस जन्म में अभी तक हुए कर्म उनका तो नाश होता है ज्ञान से और ज्ञान से बुद्धि में एक ऐसा सामर्थ्य आता है असंगता वास्तविक असंगता आ जाती है इसलिए ज्ञानोत्तर ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों का असंग बुद्धि के साथ कोई संग नहीं बनता संश्लेष्ट नहीं होता ये मेरे कर्म हैं इनको मुझे इनके फल को भोगना है इस मैं कर रहा हूं और इनका फल भोगूंगा ऐसी अभिसंधि पूर्वक ज्ञानी कर्म नहीं करता अज्ञानी करता है इसलिए अज्ञानी को तो उत्तरकालीन कर्म भी संश्लिष्ट होते रहते हैं क्योंकि ज्ञान ही नहीं है उसमें तो और संचित कर्म का तो रहता ही रहता है अभी तक जो हुए हैं उनका सबका तो ये कहते हैं कि क्षीयते चास्य कर्माण तस्म दृष्टि परावरे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयते चाश्य कर्मा तस् दृष्टि परावर इस मंत्र का मूलार्थ इस प्रकार है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे